प्रश्नोत्तर दीप मारा योग एवं ध्यान जिज्ञासा योग के विषय में बहुत सुनते हैं वास्तव में योग किसे कहते हैं समाधान योग को ठीक से समझना चाहिए आजकल तो लोग आसन प्राणायाम पेट हिलाना इसको ही योग समझ लेते हैं पर शास्त्र में योग इसे नहीं कहा है आपका रोना भी योग हो सकता है यदि वह परमात्मा के से संबंधित हो जाए यदि जगत से संबंधित हो जाए तो आपका ध्यान भी योग नहीं बनेगा आपका प्रत्येक कर्म योग बन सकता है यदि उसका संबंध परमात्मा से है स्वरूप से हो जाए भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है बताओ विषाद भी कहीं योग होता है दुनिया में सब लोग विशाद ग्रस्त हैं ही तब तो सब योगी हो गए पर ऐसा नहीं है अर्जुन को जो विषाद था उसका संबंध परमात्मा से था वास्तविकता को जानने से स्वरूप के ज्ञान से था इसलिए उसकी योग संज्ञा हुई आपका कोई भी व्यवहार जब परमात्मा से संबंधित हो जाता है तब आप योगी हो जाते हैं दूसरी ओर आप भजन कर रहे हैं वेद पढ़ रहे हैं ध्यान कर रहे हैं उपनिषदों पर प्रवचन भी कर रहे हैं परंतु इनका संबंध जगत से हो जाए तो आपकी योगी संज्ञा नहीं हो सकती शास्त्र के इस मर्म को समझना चाहिए जिज्ञासा गीता में कहा है तपस्वीभ्योंधिको योगी ज्ञानीभ्यों की मतोधिक कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद योगी भवारजुन यहाँ किस योगी को तपस्वी आदि से श्रेष्ठ कहा है और क्यों समाधान पहले तो यह समझना चाहिए कि गीता के प्रत्येक अध्याय के नाम में योग शब्द जुड़ा हुआ है अर्जुन विषाद योग सांख्य योग कर्मयोग आदि गीता में कहीं भी सकामता के लिए स्थान नहीं है इसमें तो जितना भी उपदेश है वह आपको निष्कामता की ओर स्वरूप की ओर ले जाने के लिए है इसलिए गीता के अनुसार योगी वही हो सकता है जिसका लक्ष्य जगत नहीं बल्कि परमात्मा है तपस्वी का लक्ष्य अलग हो सकता है वह तपस्या करके सिद्धियां, स्वर्ग या ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने की इच्छा रख सकता है यहाँ ज्ञानी शब्द का अर्थ शास्त्रों का पंडित समझना चाहिए उसके पांडित्य का उद्देश्य भी धन या यश कमाना हो सकता है कर्मी का लक्ष्य भी प्रायः स्वर्ग धन आदि ही होता है परंतु इस अध्याय में तो आत्मसंयम योग की चर्चा है यह तो उस साधक के लिए बताया जो निष्काम कर्म की कक्षा पास कर चुका है उसे बाहर से संयमित करके स्वरूपस्थ बनाने के लिए यह योग है यह ज्ञान का अंतरंग साधन है इस योग का अनुष्ठान वही कर सकता है जिसका लक्ष्य केवल परमात्म प्राप्ति है इसीलिए इस योगी को सर्वश्रेष्ठ कहा है ते ध्यान योगानुगता अपस्यन देवात्मशक्तिम स्वगुणै निगूढ़ा यह कारणा निखिलानिता कालात्मयुक्ता अधिस्तिष्ठित्येक श्वेतास्पता रूप से उपनिषद उन योगियों ने ध्यान योग का अनुसरण करके अपने गुणों से आच्छादित परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार किया वह परमात्मा स्वयं ही काल से लेकर आत्मा जीव पर्यन्त समस्त कारणों का अधिष्ठान है